योग्र मृगदज तेनाग्यते विम विमोत चलदृश् तीयोहन ऊ ंदमसलवास्वादेन लवास्वादेन धन्यायते चंपक चिरा राधा पातुना भीध पातु नंदे वृंदाबनंद राधिक परमेश्वरी गोपिका परमा शुद्धां लादिनी शक्ति Namah Bangkaja Mahayana, Namah Bangkaja Mah. पंकज नेत्राई नमस्ते पंकज अंगराई ब्रह्म विदधा पूर्व जो वै वेद प्रयणोति तस्म तत्मुद्धि प्रकाशम मुक्षुर्ई शरण प्रपद्ये ब्रजेंद्र नंदना घ्रिजुगल ध्यानावधानार्थियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा आदमी है आप लोग और एक अट्ठासी वर्ष के बूढ़े के बराबर भी आवाज नहीं है जी के धाम में ठाकुर जी की जय बोलने में ऐसी कृपणता खेद की बात बोलिए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 स्मृति प्रस्थान न्याय प्रस्थान इन तीनों प्रस्थानों के द्वारा किसी तत्व की सिद्धि की जाती है श्रुति प्रस्थान में सब उपनिषद आते हैं वैसे तो लाखों उपनिषद थे लेकिन अब वर्तमान काल में 220 उपनिषद प्राप्त हैं उसमें भी श्री राम शास्त्री ने 108 उपनिषद लिखे हैं संग्रह करके जगदीश शास्त्री आदि ने एक उपनिषदों को बताया है लिखा है और इनके नंबर में भी श्री राम शास्त्री के कुछ भेद हैं। हमारे यहाँ विद्वानों ने आचार्यों ने अपनी अपने हिसाब से नंबर किए हैं इसलिए कुछ मत बाई मत बैमत में है वेदांत में देख लो जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं शारीरिक भाष्य कहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहां होते हैं आस्तिक दर्शन कहलाते हैं वेदांत न्याय सांख्य मीमांसा पातंजलि वैशेषिक इनमें और दर्शन जो हैं वो तो तत्व ज्ञान बताते हैं और दुख निवृत्ति उनका उद्देश्य है उनका विशेष महत्व नहीं है केवल एक वेदांत शास्त्र हमारे यहां ऐसा है जो आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बताता है और भगवान के सिवा कोई अवलंब नहीं है तत्व ज्ञान आदि किसी का भी और दर्शन शास्त्र अनुमान प्रमाण आदि के द्वारा भगवान को सिद्ध करते हैं और कहते हैं भगवान निमित्त कारण है और माया उपादान कारण है लेकिन हमारे यहाँ जितने वैष्णवाचार्य हुए सब ने ये सिद्ध किया है कि श्री कृष्ण ही निमित्तोपादान कारण हैं सृष्टि के देखिए चार अध्याय होते हैं बहुत छोटी सी बुक है वेदांत की पुस्तक आप लोग देखे तो हंस है चार अध्याय हैं एक एक अध्याय में चार चार पाद हैं भाग समझ लो और छोटे छोटे सूत्र हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया जन्माद्यस् जाता हो गया तत्व समन्वया हो गया स्मृतेश्च हो गया छोटे <laughs> छोटे सूत्र और आप जानते हैं बड़े बड़े जगत गुरुओं ने एक सूत्र का अर्थ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जो पहला सूत्र है उसका रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य में 228 पेज में अर्थ किया है इतने छोटे से सूत्र का और उसका अर्थ क्या है अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा अथ माने अब अतः इसके बाद ब्रह्म माने भगवान की जिज्ञासा माने जानने की इच्छा हुई ये अर्थ है चाहे करोड़ जगत गुरु स्वयं श्री कृष्ण भगवान अर्थ करने आवे बस इतना ही अर्थ है इसका कि जब अधिकारी बन गया कोई ज्ञान का तो उसके लिए कहा जा रहा है आओ अब तुम ब्रह्म के जानने की इच्छा तुम्हारी मान लिया अब हम बताते हैं ब्रह्म किसे कहते हैं तो पहला सूत्र जब ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई ब्रह्म क्या है तो वेदांत ने कहा जन्मा जस से जता ब्रह्म किसे कहते हैं जिससे संसार की उत्पत्ति हो रक्षा हो प्रलय हो उसको ब्रह्म कहते हैं इसी का अनुवाद हमारे श्रीमद् भागवत में है जन्माद्यस्यन्वयादर तत्व चार थे स्वभिज्ञ स्वराट जिससे संसार की उत्पत्ति आज होती है वो श्री कृष्ण भगवान है कल मैंने संक्षेप में इशारा किया था ना जिससे संसार उत्पन्न हो रक्षित हो और जिसमें लय हो वेद्यास ने एक परिभाषा की है बहुत बढ़िया न चांतर न बहिर्जस् पूर्वम न पिचा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगत ब्रह्म की परिभाषा जिसका अंदर न हो जिसका बाहर न हो उसको ब्रह्म कहते हैं अंदर न हो जैसे हम लोगों के शरीर के अंदर तमाम पार्टस है देखो इस सत्तंग भवन के अंदर हम लोग बैठे हैं ऐसे भगवान का अंदर नहीं है कुछ और बाहर भी नहीं है कुछ न चांतर न बहिर्जस्य और न पूर्वम भगवान के पहले भी कुछ नहीं है और न नचापरम भगवान के बाद में भी कुछ नहीं है और पूर्वा परम इस संसार के पूर्व जो हो पूर्व कौन श्री कृष्ण संसार तो बाद में पैदा हुआ ना उन्होंने प्रकट किया उसके पहले कौन था सबई नस्मा दे का सद्वितीय चत सईमेवात तथा पति पत्नी चावत बृहदारण्य को उपनिषत एक चार तीन अकेले थे भगवान मन नहीं लगा तो उन्होंने कहा दो कर दे अपने को आत्मागम विदा करो अर्धे न अर्धेन, अर्धेन पुरुषा सुबालो उपनिषद स्वयं श्री कृष्ण आधे में श्री कृष्ण हो गए आधे में राधा रानी इसके बाद फिर ब्रह्मा वगैरह को प्रकट किया और उनसे कहा सृष्टि करो तो सृष्टि के पहले कौन श्री कृष्ण सृष्टि के बाद में कौन रहेगा श्री कृष्ण अहमेवा समेवाग्रे नज सद सत्पर पश्चाद यत अजो वशिष्येतोस्मे हम दो नौ बत्तीस भागवत पहले भी मई था और कुछ नहीं था और बाद में भी सब मुझ में लीन हो जाएंगे पृथ्वी जल में जल तेज में तेज वायु में वायु आकाश में वो पंचन मात्रा में वो अहंकार में वो महान में वो प्रकृति में वो भगवान फैर मैं अकेला रहूंगा <laughs> और फिर बहुत दिन बाद जब मन नहीं लगेगा फिर बच्चों को प्रकट कर दूंगा कोई नया नहीं बनाऊंगा तो पूर्वा परम और बहिश्चांतर इस संसार के बाहर भगवान है गोलोक में अंतः यहाँ भी व्याप्त है एको देव सर्वभूते सुगूढ़ता श्वेताचर उपनिषद छ्यारह या तत्म इदम सरबम सर्व व्यापक जड़ में भी और चेतन में तो अंदर बैठे ये हिरण कशुपू ने प्रहलाद से बड़े जोरों के साथ क्वेश्चन किया तेरा भगवान जो तू कहता है सब जगह है ये हम राक्षस के हमारे महल में है कहा पिताजी है, है, है, है। राक्षस यहां आएगा तेरा भगवान हा पिताजी आपके अंदर भी है और इस बिल्डिंग में भी है इस खंभे में भी है तेरा विष्णु हा पिताजी इसमें भी है उसने मारा गधा नृसिंग भगवान का गधे मैं सब जगह रहता हूं देख तो पूर्वा परम बहिष्चांतर जगतो जो जगत अरे वो जगत ही तो है वो भगवान भगवान ही जगत बन गया था बनाया बनाया नहीं क्या इदम स्वयं यत्र ये जतो जत जत मई जग जग यथा यहादा सद भगवान्क्षात प्रधानपुरुषेशर दस पचासी चार भागवत स्वयं स्वयंकुरुत श्वेता तैत्तरियोपन दो सात वेदांत में दो सूत्र बनाए वेद अभ्यास ने आत्मकृत्य और परिणाम घबराई नहीं आप लोग हम वेदांत को इस तरह समझाते हैं गदा भी समझ जाए आत्मकृत्य अपने आप को बना दिया संसार जैसे जिसको वेद ने कहा ना तदात्मान स्वयं अकुरुत उसी को वेदांत ने सूत्र बना दिया आत्मकृत और दूसरा सूत्र परिणाम एक चार, चार सत्ताइस अब देखिए ये दो सूत्र को नंबारकाचार्य ने एक सूत्र मान लिया अब नंबर गड़बड़ हो गए और चार सूत्र और बढ़ा दिए निम्बार का चार दिन दूसरे अध्याय में और एक सूत्र बढ़ा दिया तीसरे स्थान में बता दें सूत्र दूसरे अध्याय में यथाच प्राणादि दो एक उन्निस प्रवृत्तेश दो दो क्षणिको दोसबंधानुपत्तेच दो दो दो अड़तीस ये चार सूत्र तीसरे अध्याय में बढ़ा दिया औरों से और चौथे दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में भी एक सूत्र बढ़ा दिया सूचका चही तीन दो चार तो हुआ क्या कि पहले अध्याय में चार पाद में टोटल एक सूत्र हैं औरों कीमत में लेकिन नंबर नंबारकाचार्य के मत में एक सौ है सह। एक कम हो गया ना आत्मकृत परिणाम को उन्होंने एक मान लिया और दूसरे अध्याय में औरों के सिद्धांत से एक सूत्र है कुल चारों पाद में मिलाके लेकिन चार सूत्र बढ़ा दिया निम्बारकाचार्य ने तो उनके मत में एक सूत्र हो गए और तीसरे अध्याय में औरों के मत में एक सूत्र हैं और नंबारकाचार दिन ने एक बढ़ा दिया तो एक हो गया चौथे अध्याय में छिहत्तर सूत्र है उसमें छिहत्तर ही निम्बार का चार दिन ने भी माना तो एक कम हो गया और पांच बढ़ गया तो चार बढ़ा इसलिए टोटल 545 सूत्र सारे वेदांत में है और चार के मत में पांच सूत्र हैं बस ये वेदांत तो इस वेदांत में भी भगवान की परिभाषा की गई जनवाद जशा वेदांत वेद के अनुसार बनाए गए उपनिषदों का सार है अब देखिए हम बताते हैं उपनिषद से आप ये तो वायवान भूतान जयंतान जीवंत अभिषम विशंति तैत उपनिषद तीन एक जिससे संसार प्रकट हो बनाया जाए नंबर दो शो कामयत देखिए जो कहते हैं ब्रह्म साकार हो ही नहीं सकता और ये वेद कह रहा है कि सो कामयत उसने इच्छा की क्यों जी जब शरीर नहीं है तो मन नहीं है तो इच्छा कैसे की सो कामयत हो बहुत श्याम प्रजा ये ये थी सातो तप्य तो दगुम इस संसार को उसने सा करके बनाया भगवान तपश्चर्या करेंगे अरे मतलब सोचा है ये तपस्या है उनकी बड़े आदमी एक फावड़ा ले ले तो लोग कहते हैं देखो प्राइम मिनिस्टर श्रम कर रहे हैं तो भगवान को सोचना पड़ा हम लोगों के लिए कि इनको सबको प्रकट कर दे हाँ और वेद प्रकट कर दे तो ये लोग मेरे शरणापन्न होकर मेरे लोक में आ जाए मेरे बच्चे ये दया ये करुणा और तत्सृष्टवा तदेवा नुप्राभिशद आ, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ेंगे साथ साथ चलेंगे तदनु अनुप्रविष्ट सत्य त्य चा भवन निरुक्तम चा निरुप्तम च निलयनम चा निलयन विज्ञानम चा विज्ञान च सत्य सत्यम अभवत तैतरी उपनिषद दो छ तस्माद वाय तस्माद आत्मन आकाशाता आकाशाद पृथ्वी पृथिव्या औषधया आदि ओ भगवान उनसे ये संसार ऐसे ऐसे बना आकाश आकाश में कुछ नहीं ये आप लोग आकाश में बैठे हैं, आकाश में बैठे ये मठाकाश कहलाता है अरे घटा काश भी होता है घड़े में जो खाली जगह आकाश मानी खाली जगह असमनता काश उसमें कुछ है नहीं क्यों इसमें हवा वगैरह, ये बाद में बने स्माद वे तस्माद आत्मन आकाशात वायु आकाश में वायु का गुण नहीं है बाप में और बेटे में आ गए आश्चर्य आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता और वायु का हो रहा वायु रग्नी वायु का कोई रूप नहीं होता अब अग्नि का रूप होता है ये रूपवान बन गई अग्नि अग्नि अग्नि से जल पैदा हो गया जल से पृथ्वी पैदा हो गई दो एक तैतरी उपनिषद श्व सृजति विश्वम विभरती विश्वम भूंगते सा आत्मा शांडल्योपनिषद दो एक दादाई छत छांदोग्योपनिषत उसने सोचा संसार बन गया क्यों सत्य संकल्प है वो उसे करना नहीं पड़ता कुछ सोचा बन गया सोचा प्रलय हो गया ये सब संकल्प का काम है हम लोग पहले सोचा फिर उसके बाद प्रैक्टिकल किया ऐसा करते हैं वो ऐसा नहीं करते हम लोग किसी चीज से कोई चीज बनाते हैं वैज्ञानिक लोग एटम बम बनाया है ये बनाया वो बनाया कहा से बनाया सामान। और जिसने सामान बनाया बिना सामान के वो कमाल देखो अरे पहले कुछ नहीं था ना कुछ नहीं से सब कुछ बना दिया अब वो भी सोच कर तदय छत छोपनिषद छ दो तीन तलानित शांत उपासित उससे संसार पैदा हुआ छादोग्योपनिषद तीन चौदह एक सही क्षत आईतरियोपनिषद एक एक, एक, एक एक तीन एक तीन एक तीन, तीन जगह ये मंत्र है उपनिषद मैंने सोचा सा चक्रे छ तीन प्रश्नोपनिषत उसने सोचा सा आत बृहदारण को उपनिषद एक दो पांच ये तमाम वेद मंत्रों में वेद बता रहा है जिससे संसार उत्पन्न हो और जिससे रक्षा हो उत्पन्न करके वो गोलोक में बैठा रहेगा तो काम नहीं चलेगा सब टकरा के समाप्त हो जाएगा इसको संभालना पड़ेगा इतना विचित्र जगत रजवीर एक बिंदु भी नहीं उससे ये शरीर बन गया इतना विचित्र शरीर इतनी नसें कि पृथ्वी का पूरा पूरी परिक्रमा कर लीजिए ऐसे पार्ट इसमें सब फिट हो गए और अलग अलग काम सबका हार्ट का अलग काम लैंग्स का अलग काम आख का अलग कान का अलग नासिका का अलग और है सब पंच महाभूत के बने हुए एक चीज से बनकर अलग अलग काम करने वाले हम पैदा हुए क्या खाते मां के अस्तन ने दूध बना दिया भाई क्या कारीगरी है वो अस्तन तो हमेशा से था कभी दूध नहीं था ये पहाड़ों पर पेड़ बन गए कौन पेड़ लगाने गया था हिमालय में एक बीज में कितनी चीजें बनती चली जा रही हैं? इतनी विचित्र सृष्टि और वो हो भी संख्या चेत रजसा कदाचन अनंत कोटि ब्रह्मांड सब चल रहे हैं अगर चलाने वाला इसके अंदर न बैठा हो सब टकरा के समाप्त हो जाए एक सेकंड में एक श्री कृष्ण भगवान इतना सारा काम करते हैं और फिर कहते हैं है, विश्व रूपो यता मैं कुछ नहीं करता <laughs> गीता कहती है ना तस् करता रम विध्य करता रम व्यय चार तेरा सब कुछ करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता हम सर्वस्य प्रभा सर्वस्य मत्सर्व प्रवर्त दस आठ गीता अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा साक्षे गीता गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजम नौ अठारह गीता वो तो जिससे सृष्टि हो वो श्री कृष्ण भगवान वो ब्रह्म और जीव के बारे में तो बहुत डिटेल में आपको बताया गया है कि वो अनु है हृदय में रहता है सारे शरीर में चेतना फैला देता है वो करता है भोगता है स्प्रष्टता है दृष्टा है श्रोता है मन्ता है बोधा है क्यों तेव कर्ता शास्त्रार्थवत्ता दो तीन उन्नीस दो तीन तैतीस वेदांत सूत्र में डिटेल में बताया गया है और माया तो उनकी जड़ शक्ति है तो ब्रह्म जीव माया तीन तत्व है और इनमें एक तत्व तो मई हूं मैं अब मेरा कौन है यह निश्चय करना हमने ये निश्चय किया मेरा ये संसार है माया उसका परिणाम भोग रहे हैं दुख ये अनुभव है ना हाँ। अरे यही नहीं जो आप लोग भोलेपन में लिखते हैं मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया वेद कहता है वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग जाते हैं मनमाना वरिष्ठ मामूली मूढ़ नहीं वहां भी माया वहां भी काम क्रोध लोभ मोह लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या सब बीमारी जैसे हमारे मृत्यु लोग में है ऐसे वहां भी है स्टैंडर्ड देखने का है हमारे यहाँ भी एक लखपति होता है एक करोड़पति होता है एक अरबपति होता है एक चपरासी होता है एक प्राइम मिनिस्टर होता है लेकिन सब दुखी है एक से हमारा बाप खराब हमारी माँ खराब हमारी बीवी खराब हमारा बेटा खराब सब परेशान है देखने को बड़ा अंतर है अरे इनके पचास कोठी है अरे सौ गाड़ी है आ, अरे साहब क्या बात है अरे ये सब तो है अंदर क्या है कैत उपनिषद दो आठ में सुखों की लिमिट बताया है शैशानंद मीमांसा भवती सारी पृथ्वी का एक राजा हो जुआवस्था हो स्वस्थ हो रूपवान बुद्धिमान और तमाम प्रकार के आश्वर्य से युक्त पब्लिक अनुकूल हो ऐसा अगर कोई राजा हो तो वो संसार का सबसे बड़ा सुखी आदमी कहा जाएगा संसार में वास्तव में नहीं ऐसा कोई हो ही नहीं सकता हमारे यहाँ तो अलग अलग देश हैं, सब देशों के प्राइम मिनिस्टर हैं या राजा हैं, कुछ कह लो सारी सृष्टि का एक राजा हो लेकिन ऐसे सैकड़ों राजाओं का सुख बराबर एक मानव गंधर्व के लोक के सुख के अब चलो स्वर्ग में सैकड़ों मानव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के साइकों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पित्र लोक, के पित्र लोक के सुख के साइकड़ो लोक के सुख बराबर एक आजानज देव के लोक के सुख के साइकड़ों आजानज देव के लोक के सुख के बराबर एक कर्म देव के लोग का सुख सैकड़ों कर्म देव के लोक के सुख बराबर एक देव लोक के देव लोक के सुख बराबर एक इंद्र लोक के सैकड़ों इंद्र लोक के सुख बराबर एक बृहस्पति के लोक के सैकड़ों बृहस्पति के लोक बराबर एक प्रजापति के लोक के सैकड़ों प्रजापति के, के।, के, के।, के लोक के सुख बराबर एक ब्रह्म लोक के सुख के स्वर्ग समाप्त अर्जुन ने पूछा महाराज ये आप जितना एक गिना गए इनमें क्या क्या है तो उन्होंने कहा ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तन अर्जुन मामुपेत कौन तेज पुनर्जन्म न ये जहां तक मैं बताया मैं राम बोलो के पिछ नीचे नीचे ये मायालोक का एरिया है यहां आनंद नहीं है अरे और की बात क्या करे जो स्वर्ग का राजा है उसकी एक बात बताए आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे हाँ इतना बड़ा स्वर्ग में अपसराए होती हैं बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरा फेल हो गए जिनके आगे उनका सौंदर्य उनके शरीर से खुशबू वो स्वर्गलोक का राजा इंद्र हमारे मृत्यु लोग की स्त्री में आसक्त हो गया एक गंदे शरीर में जिसमें दिन रात बदबू निकलती है रोम रोम से पसीना आप लोगों ने रोज देखा सुना पढ़ा होगा गौतम की पत्नी अहिल्या गौतम बन करके आया से संभोग के लिए स्वर्ग का देवता का सम्राट ये देखो वहां माया का कितना आधिपत्य है एक साधना कर रहा है ध्रुव इंद्र का दिमाग खराब हुआ ये मेरी सीट छीन लेगा इसकी तपस्या तो भंग करो मैंने कहा को भेजो वो बेचारा नारायण की भक्ति कर रहा है और वो समझ रहे हमारा पद ले लेगा इतनी ईर्ष्या, सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते जैसे यहां पर एक चपरासी कहता है मैं तहसीलदार हो जाऊंगा वो कहता है मैं एस डी हो जाऊंगा वो कहता है मैं डीएम फिर कमिश्नर ऐसे ही वहां भी बीमारी है एक से एक ऊंचे स्वर्ग लोगों में जगह दुखो दरखास्तमिष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता आद्यंत बंत ए वैश्याम लोका, कर्म विनिर्मिता भागवत ग्यारह चौदह ग्यारह कई सुख नहीं हम लोग समझते हैं हमारे स्वर्ग बासी पिताजी <laughs> अरे इतने क्यों अपमान करते हो बाप का भाई गो बासी बोलो अच्छा चलो ना गोलो बोलो बैकुंठ बासी बोल दो अरे <laughs> कम से कम संसार में फिर तो ना आना पड़े और ये बोल ले हो स्वर्ग बासी तेतम भुक्त स्वर्ग विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम तो ब्रह्म जीव माया का विशद निरूपण करने के बाद आपको बताया गया कि उस ब्रह्म को हमारी प्राकृतिक इंद्रिय मन बुद्धि नहीं ग्रहण कर सकती <coughs> हमारा बर्तन माइक है और वो वस्तु दिव्य है तो भगवान ने कहा देखो भाई डरो मत निराश न हो मैं जिसको पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता हूं वो मुझको जान लेता है पा लेता है लेकिन मेरी कृपा पाने के लिए आपको भी कुछ करना है तो भगवान के दो रूप मैंने आपको बताए थे शास्त्रों वेदों के अनुसार निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म सगुण सबिशेष साकार ब्रह्म तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म तो भी श्री कृष्ण कृपा के बिना नहीं प्राप्त हो सकता ब्रह्म ज्ञान भी नहीं प्राप्त हो सकता चतुर चतुर्मुखादी नाम बिना विष्णु कल्प भीर मोक्षो सर्वेश भक्त कोटिद्यूत नारायणोपनिषद आठ एक करोड़ों कल्प ब्रह्मादिको की मुक्ति नहीं हो सकती बिना श्री कृष्ण भक्ति के आत्मज्ञान हो जाएगा वो भी जन्मांतर सहस्रेशु इस कलयुग में असंभव कलयुग योग जग्य नहीं ज्ञाना, ये योग और ज्ञान ये सब कलयुग में नहीं है और अगर हो भी जाए तो साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि को विध कृतज्ञ संयासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरई नीनु से ये मम स्वामी राम नमामी नमामी नमामी श्री कृष्ण भक्ति के बिना काम नहीं बनेगा और भक्ति किसको करनी है बस गाड़ी रुक गई साफ बड़े बड़े ज्ञानी यहीं पर गलती कर गए इंद्रियों से भक्ति हो रही है हमारे देश में हमारे विश्व में हर धर्म में रसना से हाथ से पैर से कान से पुराण सुन रहे हैं रामायण सुन रहे हैं गीता का लेक्चर सुन रहे हैं चारों धाम की मार्चिंग कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं जप कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं एक किसका है काम इंद्रियों का और वेद क्या कहता है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष ब्रह्म बिंदु परिषद का दूसरा मंत्र मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का इंद्रियां नहीं इंद्रियों का कर्म भगवान नोट ही नहीं करते हजारों मर्डर करते हैं अर्जुन जी हनुमान जी भगवान नोट नहीं करते कौन कहता है कि अर्जुन ने किसी का मर्डर किया उसने तो मर्डर करने की सोचा भी नहीं अरे हम लोगों ने देखा है जी तुम सब अंधे हो उसका मंत्र तो मेरे पास था तस्मात सर्वेशु कालुषु मां मनुस्मर योद्य आठ सात गीता सारी गीता है क्या एक लाइन में मन मुझमे रख कर्म कर तो कर्म का फल नहीं मिलेगा वो कर्म कर्म माना ही नहीं जाएगा हमारे संसार में भी पहली अप्रैल को जब मजाक करते हैं आप लोग और बाद में मालूम हो जाता है उसको जो गुस्सा कर रहा था अरे आज पहली अप्रैल है अच्छा अच्छा हमारे बचपन में ससुराल में खूब गाली मिलती थी जो भी जाए ससुराल दूल्हे का बाप हो भाई हो कोई हो खूब गाली ढोल बजा के साथ हंसते थे और पांच मिनट बैठे हैं, खाना खाते समय देखें कब तक गाली गाती हैं ये सब क्योंकि <laughs> दुर्भावना नहीं है मन का अटैचमेंट भगवान में हो और इंद्रियों से वर्क हो संसार का यही कर्म योग है हम इसका उल्टा करते हैं मन का अटैचमेंट है माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा में और इंद्रियों से हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे भगवान भी हंसते होंगे ये बेवकूफ बनाने को इन लोगों को हम ही मिले और फिर एक लोग कहते हैं ओ हो सर्वामी सर्वद्रष्टा सर्व नियंत्रता सर्वसाक्षी सर्वसुरान पाप झूठ बोलते हो तुम लोग मनुष्य अगर एक भी तुम इन शब्दों में मुझको मान लेते तो फिर गड़बड़ी नहीं कर सकते थे आ, फिर वेद कहता है मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष त्रिपुरा तापनीय उपनिषद पांच तीन फिर वेद कहता है मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष यो सात्यानी उपनिषद का पहला मंत्र फिर वेद कहता है मन यो मनुष्याण कारणम बंधमोक्ष मैत्राइणी उपनिषद छ चौतीस फिर वेद कहता है वही संसार उपनिषद का तीसरा मंत्र फिर वेद कहता है महोपनिषद चित्त में वही संसार चार छाछ फिर वेद कहता है मैत्रेयी उपनिषद एक पांच चित्त में वही संसारे कहता है मन ये वही संसार बिंदु पांच हमारी भागवत भी कहती है चेताखल वंधाए मुक्त चात मनोमतम तीन पचीस पंद्रह फिर भागवत कहती है मन परम कारण मामनंती ग्यारह तेईस तैतालीस नारद पुराण भी कहता है मनयो मनुष्याणम कारणम बंध जगत गुरु शंकराचार्य की पंचदशी भी कहती है मनयो मनुष्याणम कारणम बंधमोक्ष सब शास्त्र वेद मन को बता रहे हैं कर्म का कर्ता अच्छा बुरा पाप पुण्य वैराग्य अनुराग भक्ति कुछ भी हो मन से बस यही हम लोग चूक गए जैसे अपने को आत्मा न मानकर शरीर मान लिया पहली चूक और भगवान की भक्ति के लिए अगर कहीं चले भी तो हमको बता दिया गुरुजी ने इतने जब कर लो भाग कितनी गलत बातें फैल गई हमारे संसार में कि जिनके मामा भगवान कृष्ण अभिमन्यु और बाप अर्जुन गीता ज्ञानी और ब्याह कराने वाले वेद व्यास से भी भगवान के अवतार तीन तीन भगवत पर्सनैलिटी अभिमनु बेगुना मारा गया ये तीनों बचा सकते थे उसको लेकिन सब बैठ के शोक मना रहे हैं किसी ने नहीं बचाया हरिणा पी हरेणा पी ब्रह्मणापि सुर ललाट लिखिता रेखा परिवार तुम न श्य थे अवश्य में वो भोग कृतम कर्म शुभा शुभम राम के पिता दशरथ जी मर गए नहीं बचाया अब बाली से कहते हैं बचा लूं बोल जिंदा कर दूं उनने कहा अरे हमको बेवकूफ बना रहे हैं आप कोट कोट मुनि यत्न कराही और अंत राम कही आवत नहीं ममलोचन गोचर आ सामने वो बैठा है और आप कहते जिंदा कर दूं अरे अनंत जन्म जिंदा रहे क्या मिला अभी समय तो मिल रहा है ब्रह्म सामने बैठा है तुम मन ही संसार से विरक्त होगा हो देखो तो प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति कर ली उसके बाद राजा बन गए तो एक मनवंतर राज्य किया आर्डर था नृसिंह भगवान का तीस करोड़ सड़सठ लाख 20,000 वर्ष का एक मन होता है इतने दिन राज्य किया लेकिन अलग मन सदा भगवान में अरे 99% हमारे यहां संत गृहस्थी में हुए हैं बड़े बड़े जगत गुरु साहब ब्रह्मा से ले करके चले आओ यहां तक रात वशिष्ठ वगैरा वो क्या था उनका मन भगवान में तन जगत में बस एक फार्मूला तो हम लोग मन संसार में तन भगवान में उल्टा कर दिया और आशा करते हैं अरे हमने बहुत जब किया है बहुत पाठ किया है गोलोक मिलेगा अरे तुम्हारे मन में भगवान के प्रति कितना प्रेम हुआ एक बात बस ये कंक्लूजन है ये निचोड़ है सब साधन कर यह फल सुंदर जहाग साधन बेद बखानी सब कर फल हरि भगत भवानी प्रेम होना चाहिए प्रेम मन करेगा अकांडाक मुंह हाथ पैर नहीं भगवान ब्रह्मकार तिरन्वीक्ष मनीषया तद्यवस्थ्यूटस्थो रतिरात्मन जतो भवेद ब्रह्मा ने तीन बार वेदों को मथा त्रिन्वीक्ष ब्रह्मा की बुद्धि पहला वेदज्ञ ब्रह्मा नथिंग से संसार प्रकट किया उसने उसने तीन बार वेदों को मथा और कहा देखो श्री कृष्ण से अनन्न प्रेम करो यही है सारे वेदों में सर्वे वेदाया पदमा अनंति सारे वेद मंत्र श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए इशारा कर रहे हैं और नाम इंद्र वरुण अग्नि ये शब्द लिखे हैं वेदों में आलोड्य सर्वशास्त्राणी विचार्य च पुनः पुनः वेदोभ्यास कह रहे हैं इद में कम सुनिष्पन्नम धेयो नारायण हरि बार बार विचार करके ऐसा शास्त्रों का निचोड़ मैं बता दूं। तुम लोग इतने शास्त्र वेद पढ़ नहीं पाओगे फिर समझना तो और असंभव <laughs> केवल श्री कृष्ण भक्ति करो बस मन से करो मन से इस विषय में उद्धव ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था प्रश्न करने वाले कौन ध्यान दो उद्धव ये उद्धव कौन है श्री कृष्ण ने उद्धव के लिए कहा था नो उद्धवअपिमयू ना तीन चार इकतीस भागवत उद्धव हमसे कम नहीं है <laughs> अरे कम तो कोई महापुरुष नहीं है <laughs> भगवान से जब अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं भक्त को तो कम कौन होगा एक वही पॉइंट सृष्टि करने का है गोबर गणेश का काम है वो अरे भगवान वाला काम अगर हम लोगों को दे दे या महापुरुषों को दे दे तो महापुरुष लोग क्या कहेंगे महाराज हम तो बोर हो गए क्यों ये संसार के जितने लोग हैं नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ये दिन रात गंदी गंदी बातें सोचते हैं मन से किसी में राग किसी में द्वेष किसी में ईर्ष्या और यही नोट करने को आप कहते हैं अरे भगवान यही तो करते हैं ना अंदर बैठ के क्योंकि तो उनको फल देना है उसका तो हमारे गंदे गंदे कर्म मन वाले वो नोट करना और उसका सबका हिसाब रखना जरा जी गड़बड़ न रहने पावे अगले जन्म में फल देंगे ये आप लोग यहां जो बैठे हैं ये एक एक जन्म का कमाल नहीं है ये और जन्मांतर सहस्रेशु तपोध्यान समाधि भी नाराणाम क्षीण पापानाम नाम, पापा, नाम कृष्ण भक्त प्रजाते हमने आप लोगों के साथ परिश्रम करके आप लोगों को कहाँ तक पहुंचाया है आप ट्रेन में जा रहे हो बस में जा रहे हो और कोई अंगड़ा करके बोल दे राधे है राधे बोला है कौन है भाई आप कहा रहते? थे अब बिना उससे बात किए रहा नहीं जाएगा चाहे वो डाकू हो राधे कहा इसने ये क्या पैदा होते समय आपको भावनाएं थी कितना सरफोड़ी किया है मैंने आपके साथ संसार क्या है श्री कृष्ण कौन है राधा कौन है एक नहीं सैकड़ों बार तब दिमाग में बैठा और प्यार हुआ कि वो नाम सुन करके आपका रोम रोम खिल उठता है यही सारा आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई तो उद्धव शरी के ज्ञानी महापुरुष प्रश्न करने वाले और जवाब देने वाले गुरु घंटाल श्री कृष्ण उनके आगे और क्या है और प्रश्न क्या है जिससे बढ़िया कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता वेद से लेकर रामायण तक थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं इन सब ग्रंथों को इतना बढ़िया प्रश्न किया उद्धव ने बदंत कृष्ण श्रेयांशी बहुनि ब्रह्म तेषाम विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता हे श्री कृष्ण हमारे संसार में तमाम शास्त्र वेद बनाने वाले अरे वेद को प्रकट किया है भगवान ने ठीक है आप ही ने किया है और शास्त्र भी आपके जनों ने बनाया है लेकिन एक ये कहता है एक ये कहता है एक वो कहता है श्रुत्र विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नहीं को मुनिर्स बचा प्रमाणम सब अलग अलग बात करते हैं आचार्यों में देखो एक वेदांत के ब्रह्म सूत्रों का भाष्य शंकराचार्य कुछ लिखते हैं बल्लभाचार्य कुछ लिखते हैं नंबर का अब आपस में लड़ते हैं उनके फॉलोअ तो महाराज ये अलग अलग इतने रास्ते क्यों बन गए पहला क्वेश्चन और अगर बन गए तो ये क्या सब सही है और है तो क्यों या कोई एक सही है और एक सही है तो कौन और क्यों यह प्रश्न है मेरा कितना बढ़िया प्रश्न ठाकुर जी मुस्कुराए हा बड़ा काबिल है दो ऐसा प्रश्न और कौन करेगा अब श्रीकृष्ण को बताना पड़ेगा कि इतने मार्क क्यों बन गए और इसमें कौन सही है और क्यों सही है बाय रीजन सब हाँ बताएंगे आज नहीं कल